सचेतता नहीं बनी रहेगी तो आप कभी शरीर के साथ मिल जाएंगे कभी इंद्र के साथ मिल जाएंगे कभी मन के साथ बुद्धि के साथ मिल जाएंगे तो ये सचेतता स्वरूप विषय सचेतता सतत बनी रहनी चाहिए यही संन्यास लेने का प्रयोजन यही आत्मरक्षण है तो यही आत्मरक्षण जो है वह कर्तव्य है ये देश अब कहती ऐसा अधिकारी जो नहीं है नहीं छोड़ सकता है ऋषणा को नहीं छोड़ सकता है जगत की विभिन्न प्रकार की कृष्णा उसके मन में बनी हुई है तो वो क्या कहते तो उसके लिए कहते हैं कि अर्थ इतरस्य अनात्मज्ञता वह आत्मज्ञ तो है नहीं आत्मा का परोक्ष ज्ञान भी उसको है नहीं इसलिए अनात्मज्ञ है तो आत्म ग्रहणाय आय अशक्त इसलिए आत्म तत्व को ग्रहण करने में अशक्त है ऐसे जगत की जब कामना जो है आपके मन में तीव्र होगी तो कभी भी आत्म तत्व को ग्रहण करने में आप समर्थ नहीं होंगे क्यों नहीं समर्थ होंगे क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप जो है आप बुद्धि में बैठाएंगे तो उसमें जगत ही हो जाएगा तो जिसके आधार पर आप सुखी होना चाहते हैं उसको मिथ्या कौन करना चाहिए इसलिए आपके अंदर अशक्तता रहेगी उसको जो है वह आत्म तत्व को ग्रहण नहीं करेगा जब तक जगत की वासना है तब तक बुद्धि आत्मतत्व को ग्रहण नहीं करती इसलिए बुद्धि आत्म तत्व को ग्रहण नहीं करती है कि भोग नहीं बनेगा तो इसके लिए कहते हैं कि अथ इतर से आत्मग्रहणाय या यानी उसको परोक्ष ज्ञान भी नहीं है और परोक्ष ज्ञान भी नहीं है तो वह आत्म तत्व को साक्षात्कार करने में सर्वथा अशक्ति तो ईदम उपदिशति मंत्र तो उसके लिए भी शास्त्र है कि नहीं कहते उसके लिए भी शास्त्र है उसी के लिए यह उपदेश है जो अगला उपदेश है इसी के लिए क्योंकि उसके लिए मुख्य चीज है पाप से बचना चाहिए वो पाप कर्म का संपर्क उसके जीवन में न आवे तब वो बच जाएगा पतन से इसलिए मुख्य सावधानी यही है उसके लिए श्रुति कहती कुरु कर्माणि जीवी से छत थे तो न कर्म लिप्य कहते हैं कि देखो यह इह माने इस भूलोक मतलब भूलोक क्या है कि कर्माधिकार जिसमें प्राप्त है ऐसा ही भू मनुष्य शरीर में कर्माधिकार प्राप्त है हम जो है साधन इसमें कर सकते हैं दूसरे शरीरों में साधन नहीं कर सकते इसलिए जिसमें साधन में अधिकार जो है कर्म का अधिकार प्राप्त है वैदिक कर्मों का अधिकार हमको प्राप्त है ऐसी इस भूलोक में यह परमाण पूर्वन देव जिजी विषे सतम समाह सौ वर्ष की सामान्य एक आयु मानी गई है उसे कोई ज्यादा भी जी लेता है कोई कम भी जी लेता है किसी का भोग जो है वो थोड़े काल का है तो थोड़ा ही जी लेता है और किसी का भोग ज्यादा काल का है तो ज्यादा जी लेता है पर सामान्य आयु सभी की सौ वर्ष ही मानी गई है मनुष्य से लेकर के और ब्रह्मा पर्यंत अपना अपना दिन अलग अलग प्रकार का है मनुष्य का दिन अलग प्रकार का है देवता का अलग प्रकार का है पर ब्रह्मा की आयु भी सौ वर्ष की मानी गई है और यहाँ तो सौ वर्ष की सामान्य आयु मानी गई है विशेष चीज़, जाती है।, चीज़ यह है कि यदि किसी का प्रारब्ध दस दिन का है तो फिर जो है दस दिन का वो भोग है उसके बाद दूसरे शरीर में भोग जाना है तो दस दिन उसका शरीर छूट जाए और एक व्यवस्था और है मनुष्य शरीर में क्योंकि आयु का निश्चय होता है प्राण की द्वारा ये 24 घंटे में इक्कीस हजार छह से श्वासों का विधान है इक्कीस हजार छह से श्वास ये मनुष्य लेता है अब विभिन्न परिस्थितियों में श्वास कम खर्च होता है या ज्यादा खर्च होता है ज्यादा खर्च होगा तो क्या होगा कि ज्यादा जो है वो जल्दी मरेगा और कम खर्च होगा तो बढ़ जाएगा आयु बढ़ जाएगी आयु नहीं बढ़े पर वो बढ़ी हुई मालूम होगी कि नहीं जैसे जो है सौ रुपया है अब दस रुपया रोज खर्च करना है अपने को तो दस रुपया रोज खर्च करेंगे तो दस दिन चलेगा वो और यदि जो है वह कम रुपया पांच रुपया रोज खर्च करेंगे तो बीस दिन चल जाएगा वो रुपया और यदि जो है वह ज्यादा रुपया खर्च करेंगे तो कम दिन चलेगा रुपया इसी प्रकार एक श्वास निर्धारित है यही एक रहस्य है कि अपने यहाँ के जो ऋषि इत्यादि थी वो प्राणायाम पारायण होकर के समाधि हो जाते थे प्राण को अवरुद्ध करते प्राण में गति नहीं होती थी तो श्वास, श्वास और जो है वह प्रश्वास दोनों जो है नहीं चलता था श्वास जो है वह बाहर नहीं जाता था अंदर भी नहीं जाता था श्वास अवरुद्ध हो जाता अवरुद्ध तो हो जाने से श्वास का खर्चा ही नहीं होता था जब श्वास का खर्चा नहीं होता था तो वह आयु वही की वही बनी रहती थी वह शरीर भी वहीं का वही बनी रहती वह आयु भी वहीं की वही बनी रहेगी जब फिर श्वास चलेगा तब फिर वह आयु शुरू होगी वहां से आयु की गणना वहां से शुरू और शरीर में भी बुढ़ापा इत्यादि वहीं से शुरू होगा उस बीच में नहीं बीच में जो है वह विकृति जो है वह किसी प्रकार की नहीं आएगी ये जो विज्ञान था भारत में इस विज्ञान के आधार पर ही ऋषि लोग जो है वह हजारों वर्ष की आयु भी अपने करने में सफल हो जाती थी इसलिए उसका कोई विरोध यहाँ पर नहीं है कोई कहे कि श्रुति सौ वर्ष ही कहती है आयु तो सौ वर्ष से ज्यादा क्यों जीता है कोई तो कोई साधन पूर्वक इस प्रकार की व्यवस्था से जी है और किसी का क्या होता है वो प्रकृति से ही इस प्रकार का साधन बन जाता है कम स्वास्थ्य खर्च होता है और किसी का ज्यादा स्वास्थ्य खर्च होता है इसी के अनुसार जो है आयु में भी गड़बड़ हो जाती है अभी एक अनुसंधान चल रहा था उत्तरी ध्रुव में अमेरिका के द्वारा अनुसंधान तो वहां पर क्या है कि बर्फ के नीचे एक जीव का शरीर मिला छिपकली टाइप जीव होता है जो हिमालय में कपड़ा बोलते हैं, उसका शरीर प्राप्त हुआ तो शरीर को ले आ करके वो शरीर था तो उस शरीर को ले आए तो बर्फ के नीचे मिला तो उसको लेबोरेटरी में ले आके उसका परीक्षण किया तो परीक्षण करके उन्होंने देखा कि ये एक लाख वर्ष पुराना शरीर है बर्फ में खराब नहीं होती कोई चीज और बर्फ के नीचे दबा था एक लाख वर्ष पुराना शरीर है तो उसको लेबोरेटरी में रखा था तो दो तीन घंटे के बाद उसमें गति आ गई तो लोगों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि मरा हुआ एक लाख वर्ष पुराना शरीर जो है इसमें फिर प्राण का संचार हो गया इसी आधार पर अभी अमेरिका में एक योजना बनी है आप इतना डॉलर रख दीजिए तो आपके शरीर को सुरक्षित रखते हैं हो सकता है आगे कोई ऐसी प्रक्रिया निकल जाए कि उसको जिलाया जा सके पर ऐसी स्थिति नहीं है। अपने यहाँ का विज्ञान दूसरे प्रकार का है जैसे मान लीजिए कि जो है हिमालय में हम देखते हैं कि वो छपड़ा जाती की जब बर्फ पड़ जाता है तो प्राणायाम का बड़ा अभ्यास उनको है प्राण खींच करके ऐसे पत्थर के नीचे बैठ जाएंगे अब जब गर्मी आएगी तो फिर उनमें प्राण संचार होगा तब तक वो ऐसे लकड़ी के समान पड़े रहेंगे। अब वो वो छिपली जाति का वो जीव था बर्फ बहुत पड़ गया अब वो प्राण खींच करके बैठा है अब वो बर्फ पड़ गया तो अब गर्मी लगेगी ना प्राण का संचार तो उसमें हो नहीं सकता है तो एक लाख वर्ष तक वो शरीर वैसे कवैसे पड़ा रहा और जीव भी वैसे कवैसे पड़ा रहा प्राण का संचार नहीं हो रहा था अब जब लेबोरेटरी में गर्मी उसमें लगी तो गर्मी से प्राण का संचार होगा तो एक लाख वर्ष तक भी प्राण संचार नहीं हुआ तो प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा और शरीर भी उसी अवस्था में रहेगा शरीर भी गिरण नहीं वो जीर्ण नहीं होगा अरे भाई वो तो प्रारब्ध बता दिया पहले ही सुना वो तो कर्म थोड़ी काल का यदि आपके आप में है तो उतने काल तक सजे रहेगा उससे ज्यादा नहीं रहेगा तो वो तो प्रारब्ध उतने काल के लिए वो आया ही पर सामान्य बात है कि जितना काल का आपका है उस काल को प्राणायाम के आधार पर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाना वर्ष में तो बढ़ेगा श्वास में नहीं बढ़ेगा श्वास तो उतने है श्वास तो उतने है गिनी घना ही श्वास है उतने श्वास लेना है उससे ज्यादा श्वास नहीं ले सकते हैं आप और श्वास को रोक करके वर्ष में आयु को आप बना सकते कहने का तात्पर्य तो यहां पर तो तात्पर्य है कि सौ वर्ष की जो आई है यदि तुम सौ वर्ष जीना चाहते हो जी जी विशीत तुमको जीने की इच्छा है और सौ वर्ष जीने की इच्छा है मतलब तुम मरना नहीं चाहते हो इसका मतलब यह है कि शरीर के साथ तुम्हारा तादात्म्य है इसीलिए ज्ञानी है ना शरीर के साथ तादात्म्य है जीना चाहता है मरना नहीं चाहता है तो उसके लिए श्रुति कहती है क्योंकि ज्ञान जब प्राप्त ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होगी तो शरीर को तो छोड़ने चाहता है यही हो गया ना शरीराभिमान को छोड़ेगा तभी तो जो है वह मुख्य ज्ञान की इसको प्राप्ति होगी ना तो एक प्रश्न आएगा तो कि इसलिए कहते हैं कि यदि इस प्रकार की जीने की इच्छा है तुमको मतलब तुम अज्ञानी हो जीने की इच्छा रखते हो जगत के जो है वह भोगु की इच्छा है तो तुमको पापों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि कर्माण पूर्व ने जीवित शास्त्र के अनुसार कर्म करती हुई ही जीने की इच्छा रखो तुम दूसरा उपाय नहीं ये उपाय इसलिए कह दिया कि फलाभि संधि की तरफ न ध्यान देकर करके कर्तव्य बुद्धि से शास्त्रानुसार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो इससे कर क्या होगा इससे लाभ होगा एवं तय नरे कर्म न लिप्यति। अन्यथा लिप्यते अन्यथा अन्य न अस्त इस प्रकार शास्त्रीय कर्म कर्तव्य बुद्धि से करते हुए यदि तुम रहोगे तो कर्म न लिप्य किसमें नरी तोय ने नभिमान्वी शरीर की अभिमान रखने वाले तुमसे कर्म माने पाप कर्मों का संबंध नहीं बनेगा पाप कर्म तुमसे लिप्त नहीं होंगे तुमको छू नहीं पाएंगे पाप कर्मों के संबंध से तुम रहित हो जाओ यही एक उपाय है दूसरा कोई साधन नहीं है तात्पर्य है कि स्वर्ग के लिए तुमको कई साधन मिल सकते हैं अन्य कोई कामना है तो उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्र में कई साधन मिल सकते हैं पर पाप कर्म का स्पर्श न हो इसके लिए एक ही साधन है कि जो शास्त्र के द्वारा बताए गए नित्य कर्म है कर्तव्य बुद्धि से उनको करता हुआ कामना रहित कर्तव्य बुद्धि से जो है उनको करती हुई तुम जीने की इच्छा रखो तो कोई भी पाप तुमसे तुमको स्पर्श नहीं भाष्य में और स्पष्ट हो जाएगा कर्म न लिप्यति अन्यथा न अस्ति ये जो उपाय बताया गया इस उपाय से जो है दूसरा कोई उपाय नहीं है अन्यथा माने अशुभ कर्म ले भावे अतिरिक्त साधना नास्ति प्रकार प्रकारेण अशुभ कर्म जिस प्रकार से अशुभ कर्म का संबंध न हो इसके लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं अब भाष्य में देखें उर्वन नेवी उसके पहले एक थोड़ा सा वाक्य जो है वो बढ़ लें भाष्य में देखो उर्वन ने उर्वन का अर्थ निर्वर्तयन ने वी नि उसको पूर्ण करता हुआ करता हुआ उर्वन का अर्थ करता हुआ वही अर्थ है निर्वर्तयन संपन्न करता हुआ क्या कर्माणि कर्म क्या है अग्निहोत्रादीनी अग्निहोत्रादि कर्म करती हुए जीजी जी जीजी जिजी विषेत का अर्थ है जीने की इच्छा करें। सतम सत्य संख्या का समाज संबद्ध सरान सौ वर्ष जीने की इच्छा सौ वर्ष जीने की इच्छा करने में कोई दोष नहीं है पर जैसा शास्त्र कहता है वैसे रह करके जीने की इच्छा करें खाने पीने के लिए सौ वर्ष जीने की इच्छा मत करो शास्त्रीय कर्म करने के लिए सौ वर्ष जीते अपने कल्याण करने के लिए ऊपर जाने के लिए जो शास्त्र के द्वारा विधि बताई गई है उस विधि का पालन करते हुए सौ वर्ष जी ने की कहते सौ वर्ष ही क्यों कहा तावत भी पुरुष से परम आयु निरूपितम उतने सौ वर्ष ही पुरुष की जो है परम आयु कही गई है इससे अधिक आयु नहीं कही गई है पुरुष की सबकी एक आयु की गणना है पुराणों में तो बहुत जिक्र आता है कुत्ता कितनी कुत्ता की कितनी आयु है तो बैल की कितनी आयु है तो बिल्ली की कितनी आयु है तो ऊंट की कितनी आयु है तो सांप की, हाँ, की कितनी आयु है हाथी की कितनी आयु है तो मनुष्य कि की कितनी आयु है उसमें मनुष्य की आयु सौ बस सांप की आयु तो बहुत बता दी तो तावत ही पुरुष से प्राप्त था च प्राप्त अनुवादी नीवीसी अब ये प्राप्त का अनुवाद है सौ वर्ष की आयु जो है ये प्राप्त का अनुवाद है क्योंकि सौ वर्ष की आयु है ही है तो ये जो सौ वर्ष की आयु है तो उसके ये जिजीवी सीत यदि सौ वर्ष जीने की इच्छा यह करे तो तत्पूर्व कर्माणी उसके लिए शास्त्र विधि करता है कि शास्त्रानुसार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे नहीं तो भोग के लिए जीने की इच्छा हो जाएगी भोग के लिए जीने की इच्छा नहीं करे भोग के लिए जीने की इच्छा यदि कोई करेगा तो उसको पाप पकड़ लेगा निश्चित पाप इसलिए जीने की इच्छा कैसे करे अनुसार कर्म करने के लिए धर्म करने के लिए जीने की इच्छा करे इसी बात को कहते हैं यद जिजी विशेषतम वर्षाणी तत्पूर्व नेव कर्माणी एक विधि करते मन एवं प्रकार तो जिजी विशेष जीने की इच्छा रखने वाले तुम मनुष्य को नर क्यों कह दिया नर मात्राभिमानी शरीर मात्र का अभिमान रखने वाले ऐसे अज्ञानी तुम में इत मानी इत अग्निहोत्रादीन कर्माणी पूर्व तो प्रकारा इत का अर्थ क्या है ये ये जो जो जो कर्म करते हुए जो कहा गया जीने की वर्तमान प्रकार से अन्यथा माने प्रकारांतरम नास्ति दूसरा कोई प्रकारांतर नहीं है इन प्रकारेण अशुभम कर्म न लिप्यति मान कर्मणा न लिप्यती ते। अन्य कोई भी प्रकार नहीं है कि जिस प्रकार से अशुभ कर्म के साथ तुम लिपायमान न हो ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है सारी गीता में भी जो है आप देखेंगे यहाँ जहां भी देखेंगे यहीं से साधन जो है सामान्य साधन यहीं से आरम्भ हो हम कर्म कर रहे हैं कर्म तो सभी करते रहे पर वह कर्म कल्याण का हेतु नहीं क्योंकि कर्म में हमारी दृष्टि गलत है हम भोग के लिए कहते हैं कि कर्म क्यों कर रहे हैं कहते न कर्म करें तो खाएं क्या कहते तो खाते, खाते क्यों है तो कहते न खाएं तो जो है काम कैसे करें तो काम करने के लिए खाता है और खाने के लिए कर्म करता है शास्त्र कहता है नहीं तुम कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो फलाभिंधि फला से कर्म मत करो अब लोग प्रश्न उठाते हैं कि आज जगत में पैसे के बिना तो काम नहीं चलता है तो फलाभि संधि के बिना कोई कर्म कैसे करेगा चाहे इस लोक के लिए हो चाहे पर लोग के लिए कुछ जब चाहिए तो हम फलाभि संधि से कर्म करेंगे एक अध्यापक जो है वह पढ़ाता है उसको 2000 हजार रुपया मिलता है पर उसके साथ एक कर्तव्य बनता है शास्त्र एक नीति एक कर्तव्य का निर्धारण करती है कि पूरी शक्ति लगा करके विद्यार्थी को पढ़ावे अब यदि कर्तव्य पूर्वक वो प्रवृत्त होगा तो भी उसको पैसा मिलेगा और यदि केवल पैसे की दृष्टि से प्रवृत्त होगा तो वह कर्तव्य का पालन नहीं करेगा कम से कम कर्तव्य पालन करने में जितना काम चलेगा उतने करेगा यदि तीन दिन स्कूल जाने से उसकी हाजिरी लग जाती है तो तीन दिन जाएगा चार दिन नहीं जाएगा तीन दिन नहीं जाएगा तो ये सबसे बड़ी हानि है समाज की और व्यक्ति की इससे बड़ी कोई हानि नहीं हो सकती इसलिए शास्त्र कहता है कि तुम कर्तव्य पूर्वक कर कर्तव्य प्रवृत्ति ये हमारे जीवन में प्रथम आनी चाहिए अब कर्तव्य का निश्चय कैसे करेंगे तो कर्तव्य का निश्चय तुम्हारा मन नहीं कर सकता है शास्त्र करता है क्या तुम्हारे लिए कर्तव्य है क्या तुम्हारे लिए अकर्तव्य है ये शास्त्र निश्चय करेगा तो कर्तव्य बुद्धि से जो है वह शास्त्रीय कर्मों को जो यदि करने लगता है तो पाप संबंध से रहित हो जाता है पाप इसको पकड़ नहीं सकता छोड़कर के कोई उपाय नहीं इसको छोड़कर के कोई उपाय है ही नहीं हाँ ज्ञान में का व्यक्ति तो वहां कर्म का संबंध बनेगा नहीं वो बात तो ठीक है किसी भी कर्म से संबंध नहीं होगा पर ज्ञानी बनने के लिए पहले अधिकारी बनेगा विरक्त, बनेगा विरक्त बनेगा विरक्त बनेगा तो उसके लिए तो बता दिया साधन सब बता दिया अब जो विरक्त नहीं बन सकता है उसके लिए पाप कर्म का संबंध न हो इसके लिए एक ही उपाय है दूसरा कोई उपाय नहीं तो इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि एक तस्माद अग्निहोत्रादीन कर्माण पूर्व तो वर्तमान प्रकारात् अन्य प्रकार कर्म न लिप्य मान कर्मणा न लिप्य तुम कर्म से नहीं लिपाए मान होगी इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है अतः शास्त्र विहिता कर्मा अग्निहोत्रादी कूर्व जीविषे इसलिए जीने की इच्छा करते हो जगत में रहना चाहते हो तो शास्त्र भीत जो अग्निहोत्र आदि कर्म हैं, उनको करते हुए ही, ही जीने की इच्छा कर दो अभी शंका उठाते अर्थ तो कर दिया कथम पुनः ईदम अवगम्य इसके पहले थोड़ा सा जो है आनंद गिरी हम लोग देख रहे पहले शंका के पीछे क्या भाव है पूर्व मंत्री ज्ञानम तस्य उत्तर मंत्री कर्म विहित ततः समुच्च अनुष्ठाने तात्पर्य मंत्र देश एक देशी शंका उद्भाव यहां पर भाष्यकार भगवान ने जो अर्थ किया उसमें दो प्रकरण हो गया प्रथम मंत्र का अधिकारी दूसरा है उसके लिए आत्मज्ञान का जो है वह विधान कर दिया नियम विधि भी बता दिया उसका अधिकारी विरक्त जो विरक्त नहीं हो सकता है उसके लिए द्वितीय मंत्र में विधि किया ये अलग है एक देशी का कहना है कि ये बात तुमको कैसे पता लग गई हमको तो यही लगता है कि प्रथम मंत्र जिसके लिए उपदेश किया उसी के लिए द्वितीय मंत्र भी उपदेश किया यानी ज्ञान का भी अभ्यास वह करे और कर्म का भी अभ्यास वह करे तो ऐसे कर्म का अभ्यास करेगा और ज्ञान का अभ्यास करेगा और ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति हो तो ज्ञान कर्म समुच्चय वादी जो हैं वो मानते हैं कि कर्म छोड़ा नहीं जा सकता है और कर्म के साथ ज्ञान अभ्यास करेगा तो वो दोनों मिलकर के जो है वो मुक्ति रूपी फल प्रदान करेंगे ऐसी शंका जो करें तो उसके लिए भाष्यकार भगवान जो है उस शंका का उद्भव करते हैं इसी को फिर से देख लीजिए पूर्व मंत्रेण ज्ञानम विश जिसके लिए पूर्व मंत्र में ज्ञान का जो है वह अभिधान किया गया उत्तर कर्म भीतम उसी अधिकारी के लिए उत्तर मंत्र में कर्म कहा गया तमुच्चय समुच्चय अनुष्ठाने तात्पर्य इसलिए ज्ञान कर्म के समुच्चय में तात्पर्य है तो समुच्चय अनुष्ठान में तात्पर्य है किसका मंत्र द्वेष्य दोनों मंत्रों का ज्ञान कर्म समुच्चय में तात्पर्य है एक, एक देशी उत्पन्न एक देशी की शंका का की उद्भावना करते हैं भाष्यकार भगवान कथम पुनरइदम अवगम्य थे कैसे तुम्हें प्रतीत होता है कि पूर्वेण मंत्रेण सन्यासी नो ज्ञान निष्ठा उगता पूर्व मंत्र में तो सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा कही गई और द्वितीय तदाशक्त कर्म निष्ठा इत और द्वितीय मंत्र में जो ज्ञानाधिकारी नहीं है जिसको वैराग्य नहीं है उसके लिए कर्मनिष्ठा का विधान किया गया ये तुमको कैसे पता लगता है भगवान उसका उत्तर देते हैं कि ज्ञान कर्मण विरोधम पर्वत पर्वत वकम्प्यम यथोक्तम न स्मर सिकम मैंने पहले कह दिया है कि ज्ञान और कर्म का बहुत बड़ा विरोध है और वह ऐसा विरोध है जिसको कोई हिला नहीं सकता जैसे जैसे कोई पर्वत को नहीं हिला सकता ऐसे ज्ञान कर्म के विरोध को कोई नहीं हिला सकता इसको तुम स्मरण नहीं कर रहे हो क्या हमने भी कहा तुम ऐसे विरोध है ज्ञान कर्म का क्योंकि देखो कर्म के साथ शास्त्रीय कर्म के साथ सदा क्या जुड़ता है अमुक गोत्रोत्पन्नों हम अमुक शर्मा हम अमुक वर्मा हम अमुक कर्म हम, हम कर संकल्प रहेगा तो अपने नाम का संकल्प रहेगा वो मतलब शरीर तादाद में रहेगा रहेगा गोत्र का संकल्प रहेगा कर्म का संकल्प रहेगा कर्म फल का संकल्प रहेगा और ज्ञान निष्ठा के अभ्यास में क्या रहेगा मैं शरीर नहीं हुई मैं शरीर ही नहीं हूं तो मेरा नाम कहां से हो गया मेरा नाम ही नहीं ये सारा का सारा जगत एक जो है ईश्वर तत्व तो ही है दूसरा कुछ है ही नहीं है इसमें फलभूत भिन्नता कहां से हो जाएगी साधनभूत भिन्नता भूत से हो जाएगी तो ये जो स्वरूप है, है ज्ञान का और ये जो कर्म का जो स्वरूप है दोनों में तो जो है ऐसा है कि ज्ञानाभ्यास में कर्म कैसे हो कर्म निश्चय में ज्ञान के का काभ्यास कैसे होगा तो दोनों का जो है ये विरोध पर्वत के समान है इसको क्या नहीं स्मरण करते हो थोड़ी टीका देते शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणो रेखाधिकारे विरुद्धत्वात ऋतुगमन त्रिदंड धर्मवत अस्तव तत्रि क्रमेण एक तो देखो विरोध क्या है शुद्ध ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ज्ञान देखिए ज्ञान के पीछे इतना लगा शुद्ध ब्रह्म ज्ञान शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का विरोध है सामान्य ज्ञान का विरोध नहीं क्योंकि ज्ञान पूर्वक तो हम कर्म करते ही अरे कर्म का पहले ज्ञान होगा सब तो कर्म करेंगे विधि तो पहले जानेंगे तभी तो कर्म करेंगे विधि पहले शास्त्र से जानेगी तो यज्ञ का ज्ञान प्राप्त तो होगा तो हम कर्म करेंगे तो उसका विरोध नहीं है किसका विरोध है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का एक ब्रह्मा ब्रह्मातिरिक्त तो दूसरी वस्तु है ही नहीं ये शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो है कर्म संबंध रहित तो तुम्हारा स्वरूप है ये जो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है और कर्म का एक अधिकारी में विरोध एक दो, दोनों दोनों का अधिकारी नहीं बन सकता है दोनों का अभ्यास एक नहीं कर सकता अलग अलग तो कर ही कर सकता एक विरक्त तो उसका अभ्यास कर रहा है एक उसका अभ्यास कर रहा है, कते कैसे कते जैसे गृहस्थ के लिए शास्त्र करता है ऋतु भारिया आम उपागमित तो ऋतु काल में जो है वह स्त्री संयोग में जाए तो ये विधान किया शास्त्र ने एक गृहस्थ के लिए विधान किया और त्रिदंडी के लिए विधान यही करेगा क्या त्रिदंडी का विधान दूसरा है जब सन्यासी होगा तो उसके लिए तो विधान दूसरा हो जाएगा ना उसके लिए तो स्त्री दर्शनी इत्यादि का भी निषेध करेगा तो अब वो अब आव दोनों का जो धर्म है एक साथ एक पुरुष के द्वारा कैसे हो सकता एक साथ एक पुरुष संयासी और गृहस्थ के धर्म का पालन कैसे कर सकता है नहीं कर सकता है तो जैसे वहां विरोध है ऐसे यहां भी विरोध है तो इसको लीजिए शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणो एकाधिकारी विरुद्ध एकाधिकार में विरुद्ध है ऋतुगमन त्रिदंड धर्मवत जैसे ऋतुगमन धर्म गृहस्थता धर्म और त्रिदंडी का धर्म इन दोनों का परस्पर विरोध है वो कहता ऐसी बात नहीं ऐसा विरोध नहीं है यहाँ पर यहां तो ऐसा है कि सवेरे से तो कर्म कांड कर लेगा और उसके बाद दोपहर को भोजन के बाद ज्ञान अभ्यास करेगा थोड़ी देर समाधि लगाएगा सुबह उठ करके तो एक समय में करे तो विरोध होगा और अलग अलग समय में कर लेगा तो कैसे विरोध होगा इसको लेते हैं तथा क्रमेण एक कर्तृत्व में चेत एक ही व्यक्ति क्रम से कर लेगा सुबह उसके समाधि लगा देगा फिर सद्योपासन इत्यादि कर लेगा अग्निहोत्र इत्यादि कर लेगा और भोजन के बाद जो है ज्ञानाभ्यास करेगा हम ब्रह्माष्टी कर लेगा तो क्रमशः कर लेगा उसमें कहा विरोध आपको दिखाई देता हमको तो विरोध नहीं दिखाई देता है तो न ऐसा नहीं कर सकते विशिष्ट रूप भेदात भिन्नाधिकार्वा एक तो उनका अधिकारी भिन्न भिन्न ब्रह्म ज्ञान अभ्यास का अधिकारी दूसरे प्रकार का है और जो है वह एक कर्म का कर्माधिकारी दूसरे प्रकार का है कर्माधिकारी कौन है बता चुके हैं कि जो जो है शास्त्र से यज्ञोपवीत प्राप्त है जिसको यज्ञ जो है वह गायत्री जिसको प्राप्त है काना कुब्जा इत्यादि नहीं है वह यज्ञ करने में जो है अधिकारी है अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक शर्मा हम ऐसा अभिमान रखने वाला वो विशिष्ट है उसका अधिकारी तो ही है और यहां जो है वह अधिकारी कौन है कि संपूर्ण जो है साधन साध्य से जो अभिरक्त हो गया है वो अधिकारी है तो दोनों का स्वरूप ही विशिष्ट हो अलग हो गया इसलिए दोनों का विरोध तो रहेगा ही विशिष्ट रूप भेदांत उसमें हेतु क्या हो गया भिन्न अधिकार दोनों का अधिकार भिन्न भिन्न है इसलिए दोनों का रूप अलग अलग हो जाएगा विशिष्ट प्रकार का यम ज्ञान कर्मणों और भेद भी तक न शुद्ध साम्या विरोधो असिधी तदश्वत अब पूर्व पक्षी यदि कहे कि ज्ञान का भी विधान कौन करता है तो, तो दोनों का विरोध मानना पड़ेगा ये तो बड़ा प्रसंग गलत हो जाएगा तब उभयम पूर्व पक्षी कहता है तो हमारी बात कोई इधर से उधर घुमा देते हो वो दोनों अलग अलग के लिए कहा गया है त्रिगंडी के लिए एक धर्म कहा गया है उसको त्रिगंडी कहेगा और गृहस्त के लिए धर्म कहा गया है वह गृहस्त करेगा यहाँ तो मैं कह रहा हूँ शुद्धि का हेतु शुद्धि चाहने वाले के लिए ये नित्य कर्मानुष्ठान भी कहा गया है शुद्धि चाहने वाले के लिए ज्ञानाभ्यास भी कहा गया है इसलिए ये दोनों में भेद नहीं होगा और वहाँ पर तो भेद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर तिगंडी के लिए कहा गया है वहाँ पर गृहस्थ के लिए कहा गया है इसी बात को कहते तदयम नैकष्य वितमे वो दोनों एक के लिए नहीं कहे गए हैं धर्म तो कहते यहाँ भी दोनों एक के लिए नहीं कहा गया है यहाँ भी ये जो है और कुरवन भी पूर्व एक के लिए नहीं कहा गया है ये भी भिन्न भिन्न के लिए कहा गया है तुल्यम ये तत्व प्रतिषेधा तत्व समुच्चय चेत अब वो कहा कि देख और यहाँ तक अलग अलग करते जाएगा तम नश्यम इसके उसका उत्तर दे दिया तुल्य में तो। ये तो हमारे इधर भी तुल्य है ना इधर भी जो है विरक्त के लिए कहा गया इस अधिकारी के लिए कहा गया तो दोनों तुल्य है हाँ ना प्रतिषेधा तमुचय वहाँ तो प्रतिषेध है भाई त्रिगंडी के लिए धर्म का प्रतिषेध इसलिए वहां पर समुच्चय नहीं हो सकता है पर यहाँ पर तो प्रतिषेध न होने से समुच्चय हो जाएगा कर्म त्याग तो यहाँ पर कहा नहीं गया है बल्कि श्रुति कहती है कि याव जीवन का अग्निहोत्र जो है याद इसलिए अभ्यास की बात तो कही गई है पर कर्म त्यागने के लिए कहां कहा गया है हां धन की लालच न करे ये बात कही गई है पर कर्म त्यागने के लिए तो नहीं कहा गया है पर वहां तो तिचंडी के लिए गृहस्थ धर्म का जो है वह प्रतिषेध किया गया है तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं यहां भी निषेध है कहते तो यहां कहां निषेध है कि न कर्मणा न प्रजया न नानु बहु शब्दान इत्यादि प्रतिशील तुल्य यहाँ भी कहा गया है एं? कि न कर्मणा न प्रजया त्यागी नई के अमृत तम मर्म के द्वारा कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करता है पुत्र आदि के द्वारा कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है त्याग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तो यहाँ भी कहा गया है यहाँ तक कि न अनु जो है यहाँ तक कि कहा गया न अनुध्यायान बहुन शब्दा वेदांत से अतिरिक्त कोई जो है वह ग्रंथ को जो है बहुत शब्दों को याद करके न रखे उसके पठन पाठन में न लगे क्योंकि वाघो जो है वाणी का विकलापन है वो तो वाणी को श्रम देने वाला कोई फायदा होने वाला उसे है। इसलिए वेदांत वेदांता के श्रवण का कथन का भी निषेध है इसमें तो तुम कैसे कहते हो कि जो है वह नहीं निषेध है किसी को कहा न अनुध्यान बहुत छबना इत्यादि प्रतिषेधक प्रतिषेधक तुल्य केवल कर्म विषयों विषय निषेध नाच्यपद व्यवच्छे व्यवच्छेदीयाभा समुच्चय अद्याच्च तात्पर्य तो वो कहता वहां न कर्मण कहना वो केवल कर्म का निषेध है वहां पर नित्य कर्म का निषेध नहीं नित्य कर्म का निषेध नहीं तो है केवल कर्म तो कहती ये जी कहो केवल कर्म विषय निषेध है नाक्यम ऐसा नहीं कहना क्योंकि केवल पद व्यवच्छेद अभाव केवल पद से किसी को अलग करना जो है वह यहाँ पर कोई है नहीं कि केवल के द्वारा हम जो है वह दूसरे को अलग करें कहते केवल इसको ले आना माने दूसरा को नहीं ले आना यह करना पड़ेगा ना तो कोई ऐसा जो है व्यवच्छेद हो जिसका निषेध करना हो तब तो केवल पद यहाँ पर सार्थक बनेगा उसका अभाव होने से और समुच्चय विधेय अध निश्चित पाप और अभी तक तो समुच्चय का निश्चय नहीं हुआ है नहीं तो समुच्चय के लिए उसको ग्रहण कर लेंगे दूसरे का परित्याग कर लेंगे ये जो कहे कि समुच्चय के लिए केवल से जो है नित्य कर्म को ले लेंगे कहते तो समुच्चय का तो अभी निर्धारण ही नहीं हुआ इसलिए न समुच्चय तात्पर्य मंत्र जो इसलिए दोनों मंत्रों का तात्पर्य समुच्चय में नहीं हो सकता है का टीका नहीं था और इसी को भाषिककार भगवान ने कहा कि ज्ञान कर्मणो विरोधम पर्वत वकंप्यम यथोक्तम न स्मर सिम ज्ञान कर्म का विरोध जो पर्वत के समान अकंप्य है जिसको हमने कहा है इसको तुम स्मरण नहीं करते हो क्या थोड़ी सी टीका देखिए कर्तृत्वादि अध्यास आश्रय कर्म कर्म हमेशा क्या होगा किस आश्रय में रहेगा मैं करता हूँ इस कर्म के द्वारा एक फल का भोग मैं प्राप्त करूंगा तो कर्तृत्वादि अध्याश के आश्रय कर्म रहेगा और शुद्धत्व अकर्तृत्वादि ज्ञानीन उपमृत्युते जब तुम शुद्ध हो मुक्त हो कर्तृत् कर्तृत्व से रहित हो इस ज्ञान से तो उसका नाश हो जाएगा कर्तृत्व का तो एक संबंध ग्रंथ खोपतम जो संबंध ग्रंथ में हमने कहा है तो सवस्था अनवस्थान लक्षणम विरोधम किम न स्मरती वो यहाँ पर बताया था ना कि इसलिए जो है अनवस्थान लक्षण जो है वह जो विरोध है दोनों एक साथ ठीक ही नहीं सकते इस विरोध को तुम नहीं स्मरण कर रहे हो क्या एक तुम यही कल्पेश कि जिनका ये एकाधिकार जो है की कल्पना करते हो यही पाठ है की कयो है हाँ कयो हो तो अच्छा है हमारे भी यही पाठ लिखा पर कयो होना चाहिए जिससे कि उन दोनों का एकाधिकार मान ज्ञान कर्म का एकाधिकार की कल्पना करते हो मंत्र लिंगा जब क्यों भिन्ना अधिकार एक प्रतीय दे मंत्र लिंग से भी दोनों का अधिकार प्रतीत तो होता है इसी को कहते हैं यहाँ, यहाँ भी कहा क्या लिंग है विशेष कर्म पूर्व अरे जो जीने की इच्छा रखता है वो कर्म करती हुई जी कभी जो है ज्ञान मार्गी जीने की इच्छा नहीं करता है पता तो नहीं वो नहीं करता वो कहे की जीने की इच्छा करेगा वो तो शरीर धारण करने की इच्छा छोड़ देता है तभी तो ज्ञान का जो है अभ्यास करता है शरीर हमको आगे न मिले जन्म के चक्र में न पढ़ना पड़े इसीलिए तो ज्ञानाभ्यास करेगा और कहे के लिए ज्ञानाभ्यास करेगा इसलिए कहते हैं कि इसके लिए कर्मी के लिए तो कहा योगी जीजी जी विशेष कर्म पूर्व और ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग के लिए कहा ईशावा शिमिल उसके लिए दूसरा उपदेश किया और उसके लिए दूसरा दु, उपदेश